रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक में भाग जैविक विविधता के के लिहाज से भारत की गिनती विश्व प्रमुख देशों में होती है उसके बावजूद हमारे पास अपनी जैविक संपदा की विस्तृत व प्रामाणिक जानकारी नहीं है पुराने दस्तावेजों के अनुसार मुगल बादशाहों ने प्राकृतिक संपदा में गहरी रुचि ली थी उदाहरण के लिए बादशाह जहांगीर ने अपनी डायरी में सारस पक्षी के प्रजनन व्यवहार के साथ साथ अन्य प्राणियों का सूक्ष्म वर्णन किया है उन्होंने एक कुशल चित्रकार मंसूर को पक्षियों के रंगीन चित्र बनाने का काम भी सौंपा किंतु उसके बाद लंबे समय तक जैविक विविधता को दर्ज करने का काम पूर्णतः रहा। अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए भारत में जैविक संपदा की ठोस जानकारी को संकलित करना शुरू किया सर जोसेफ हुकर, हिस्लर और विंटर जैसे दिग्गजों ने भारतीय जैविक संपदा को दर्ज करने में काम किया। सालिम आली शायद पहले ऐसे भारतीय थे जिनका काम सावधानी से किए गए सूक्ष्म अवलोकन पर आधारित था इसीलिए भारतीय विज्ञान के इतिहास में उनका काम अनोटा है उन्नीस में एक छोटी शल्यक्रिया के बाद की पत्नी का देहांत हो गया उसके बाद 50 सालों तक उनकी उनकी बहन के परिवार ने उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा सालिमाली पक्षियों के अवलोकन में अपना पूरा जीवन इसलिए समर्पित कर सके क्योंकि उनके परिवार ने वह सब स्वीकार किया जिसे अन्य भारतीय परिवार पागलपन करार देते इस, इस अद्वितीय शोध को महज एक दूरबीन की सहायता से कर पाए एक बार सालिम आली ने घोड़े की पूंज के बालों की सहायता से आईने के सामने एक सलेटी खंजन को पकड़ा चिड़िया आईने में अपने प्रतिबिंब पर वार करती रही और बालों के के जाल में में फंस गई। ने पक्षी पैर एक छल्ला डालकर उसे छोड़ दिया साइबेरिया में प्रजनन करने वाली यह चिड़िया कुछ महीने बम्बई में बिताती है इस घटना के कई सालों बाद तक वही चिड़िया अप्रैल के के बाग में में दिखती और फिर सितंबर में की पलायन करती। कोई ताजुब नहीं कि माली हमेशा के लिए पक्षियों से सम्मोहित हो गए। जीवन काल में ही भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पक्षी तथा प्रकृति प्रेमियों के बीच एक किंबदंती बन गए थे उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले ब्रिटिश ब्रिटिशोलॉजिट यूनियन का यूनियन मेडल वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का फिलिप्स मेडल पद्म विभूषण और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पॉल गेटी वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज उन्हें डॉक्टरेट की तीन मानद उपाधियों से सुशोभित किया गया और 1985 में राज्यसभा की सदस्यता के लिए मनोनीत किया गया उन्नीस में सालिम अली का कैंसर से देहांत हुआ 1990 में कोयम्बतुर में सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक के इतिहास केंद्र की स्थापना हुई